अस्म संघ मनुष्य कापा जान आवश्यक यीच ज्ञान विज्ञान आनन्द ज्ञान विज्ञान सीमा है। हम थोड़ा सा ज्ञाने और थोड़ा सा ज्ञान बतानि कि व्यक्ति माता पिता सीते है गुरु सीते कि सीते ता पूरे जीवन लगाने पर भी व्यक्ति कुछ ही विषयों को अच्छी तरह से जान पाता है और उन में भी कभी कभी तरीके रहते तो कल्पना के लिए कि ज्ञान का विषय ज्ञान अन सब सबको व्यक्ति कोई ही नहीं जान सकता थोड़ा सा भी क्षेत्र ज्ञान का पाठ नहीं कर सकता ये कहे कि शरीर की रचना कैसे हुई इसमें कैसी नागरिया जितना कुछ है तो मैं जैसा समझता हूं या व्यक्ति इसको पूरे को नहीं समझ पाएगा और ये जो जैन क्रिया हैं कर्म क्रिया हैं पूरा स्वश्री सूक्ष्मश्री सारे को मिला देखो किसी को इसको पता लगाओ ये क्या चीज है और कैसा बना इसको कोई व्यक्ति नहीं बना पाएगा नहीं जान पा हम सर्वोज्ञ कभी भी नहीं हो सकते परंतु ऋषियों ने कहा कि सर्वोज्ञ तो व्यक्ति नहीं हो सकता परंतु मानव जीवन की सफलता के लिए जितना ज्ञान हमको चाहिए कितना अवश्य ही हो सकता है क्या समझ में आया मनुष्य जीवन की सफलता जितने ज्ञान विज्ञान से हो सकती है जान नहीं जान हम कर सकते उतना उपार्जित के परम्परा ऋषि ऐ की उल् हि जीवन सफल बना निश्चित रूपे आगे बढ़ेगी इसलिए ऋषियों ने सारे ऋष्वर को एक रूप में देखा उसका नाम रख दिया कि मानव जीवन की जो सफलता है वो चार किस्म के जान गई यदि व्यक्ति चार बातों को जानता है तो निश्चित रूप में वो सफल है यदि मैं चार बातों को नहीं जानता तो निश्चित रूप में निफल इन दर्शनों के प्रमुख विषय होते हैं वे विचार होते हैं उनसे और कोई भी व्यक्ति इस अपने जीवन में संहिमक तक कितने स्वास्थ्यो आयुर्वेद के प्रमुख विषये का अोग का उत्पादन कारण चिकित्सा औषधि जोकरण स्वास्थ्य नाम सद्रुव्यहम् इदं शास्त्रं इदं शास्त्रं इदं दर्शनं ददृप्यहं या भागवाला है आपके अपि अवन्त जागे आम् इमं जानी क्या किञ्चित् किञ्चित् जानीमि न आधिक्यं किञ्चित् किञ्चित् किञ्चित् संस्कृतं वयम् इदानीमः अधिकं न जानीमः अपि भवतीनां का अवस्था वर्तते भवत्यः जानीयमेव है सुख और सुख का तो दुख क्या है यह जानने की बात है और उसका कारण क्या है यह भी जानने की बात है सुख क्या है यह जानने का विषय है और सुख का साधन क्या है यह जानने का विषय और जो व्यक्ति इन चारों को ठीक जानता है वो निश्चित रूप से लौकिक सुख को प्राप्त करता हुआ लौकिक क्षेत्र में सफल होता हुआ स्व बुद्धिमान होता हुआ अंत में जो मोक्ष सुख आनंद नाम की चीज है अथवा ईश्वर प्राप्ति को कर लेगा इस पर कोई अपवाद नहीं है कोई विकल्प नहीं है कोई बाधा नहीं आज का भौतिक वैज्ञानिक इस परंपरा से दूर है अर्थात कहना चाहिए उनको ये हमारे बेटियों की परंपरा नहीं मिली ऐसे सोचना चाहिए माता पिता आचार्यों की परंपरा उनको भौतिक वैज्ञानिकों को इस रूप में नहीं मिली इस शैली से उन्होंने अध्ययन नहीं किया अथवा उन्होंने इसको गौर माना महत्व नहीं दिया कि हम तो केवल दोस्त में चीजें मतलब दोस्तों उठाओ उभारो प्रयोग करो ईश्वर के विषय नहीं कुछ जनजे हो दिखता नहीं कुछ उपलब्ध होता नहीं कुछ यंत्र का विषय नहीं है उसको रहने दो उसको बच्चे दो अथवा हमारा वो नहीं है अथवा वो गौर है आधी आदि वो परंपरा से सोचते हैं उनको ये परंपरा मिली ही और, और जिंदगी है उनके सामने उन जिन है वो इन समस्या का समाधान नहीं हो पाते ईश्वर को मान के चलो और मुक्ति को भी मान के चलो उसके साथ लोग को मान के चलो तो वो इसका समाधान नहीं ढूंढ पाते कि ईश्वर को कैसे मान के चले उनके साथ ने कैसे बनाएंगे ईश्वर प्राप्ति के ये आपकी चीज है हमें समझना नहीं आता मन चेतन जैसा कैसे हो जाता है हाथ केतन की तरह से घूमता है मन चेतन वक्त होता है चेतन का सहयोग जैसे चेतन वैसे बना देता है ये समस्या उनके सामने नहीं है अब आप इसको सीखने आए हैं ध्यान देना दैनिक जीवन में बहुत संयम से, से रहे हैं। आपने ये पढ़ा सात के लिए आवश्यक निर्देश पढ़ाया नहीं पढ़ा सात जो विद्यार्थी को जैसे संकेत दिए जाते उसको नियम बताए जाते उनका पालन करना और ये बता है। ये बताई जाती उसको त्यागी बतायि जाति छोडा यदि आव आगमी प्रगति आप, आप इल उनको याद करें को न साधको आवश्यक निर्देश उनको याद या र मन से शरीरस्य प्रयोग के खि दुःख कि Here they go. संस्कार है कल्पना तो है पर नहीं है तो अब आप देखना ये प्रश्न आगे खड़ा होता है कई बार ये दुख तो कल्पना है मान लो तो दुख नहीं मान लो तो कुछ नहीं? बुझल का यह बूढ़ा हो गया अस्सी वर्ष का अब यह उसी के लिए आया ये दुख भी मानसिकता नहीं मानो बुझी और दौड़ मुझ पर आगे सफेद मालो के आया खुद को बड़ा करो ताजे बता दी क्या कर रहे थे और मैं जान देता कुछ भी नहीं तो इसका मतलब इस इस यह देखता ना खुद तो, तो, तो माननीय की चीज है हाथ फिर करो कम से कम या नहीं करोगे अपनी माननी की जिन्हें कोई चीज छोड़ी है ऐसा है क्या समझ अह तकला बाया व्यक्तिवाहरलाल नेहरु पादल कानि पादले होके लिखे भोगल पूचा ने पागल य भारत देश का प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु सोचा न नया पादल आया हम भी ऐसे कहा करते थे तू थोड़े से दिनों में ठीक हो तो भाई <laughs> आप थोड़े से दिनों में ठीक होता होते। हम नहीं नहीं हो हम नए नए विद्यार्थियों अब हमारा प्रकरण यहां समाप्त होता है और आगे इन बातों का ध्यान रखो हो जाएंगे नारेश कुट्यों तो के तोदन तमी चार विषयों को चार पदार्थों को चार वस्तुओं को जान लेता है वह सफल हो है। प्रथम स्थान था दुख का ये प्रसंग उपस्थित होता है कि दुख कोई भाव आत्मक वस्तु है या केवल कल्प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 दुख को कल्पना मान लिया होता या मान लिया जाए तो इस संसार का बनाना इस रूप में व्यस्त हो न्याय लक्ष्य के आधार पर जो कसौटी से कसते हैं उस समय इस कल्पना वाले दिमाग से हम पूछ सकते हैं कोई आघात जब पहुंचता है तो वो ये मान लेते कि ये दुख है तो तो गर्व होना चाहिए पीड़ा होनी चाहिए यदि वो न मानेंगने पर और दुख हुए ही नहीं तब हम मानेंगे कल्पना क्या समझवाया यदि कल्पना है और यदि मानने से ही दुख की होती हो तो अत्यंत आघात जो होने भयङ्कर दर्दने पि लेना चे दुख नाम की कोई वस्तु बादल हो जाता है, है, हो जाता मूर्छितता दुःख कल्पना नै दुख एक गुण है सप्तात्मस् परिणाम पि ऐता तु सी दर्शनो का और सभी का और सभी वेदं का निर्माण इ उपस्थित वैर दर्शनकारो ने संसार मन्थन करके आत्मा परमात्मा जाने बे दर्शन लिखे हैका लिखना वैर कहणा है, उनका है कि को चाहिए। चाहिए। दुख नमक वस्तु मिटा हैं हटना चे यदि दुख हैका हटान इले ऋषि बा की वादना लक्षणं दुःखम् भाषा क्याक्षणम् बाधा पीडा कष्ट कलेश बन्धन कुम्भवती क्या हैना वाधा पीड कलेश कष्ट बंधनम दुख बहुत ये परिभाषा बना दूसरी चीज एक बात कही ये न अभिहाता प्राणी ना तक अभिहाता आए, पर्यटन से तक दुख या जिसके सताए हुए प्राणी उसका विनाश करना चाहते हैं उसका नाम दुख है और गर्मी लगने, भी भारी। लगने भी जो जो लगी पंखे की प्रॉ दूध लगने लगी रोटी की ओर आगे जोत लगी डॉक्टर जी के सत्यनारायण जी हमारे साथ रहते आज आए नहीं तो कहा आगे डॉक्टर जी के पास जवाए और जो दुख हुआ उसका नाश करना चाहते हैं हम भी और वो भी जिसके सायर हुए हम उसका विनाश करना चाहते हैं उसका नाम दुख दुख, दुख। अब इसको कौन झुकला सकता है तो दुख नाम की चीज वस्तु जो है वो जानने योगी समझने योगी इस विषय में पांच अरब से अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या मानी जाती है होता है इसका इसका उसको स्कूल बुद्धि वाला दृष्टि पकड़ लेता है कुत्र कर्म दु सम जाने है पर याद अंगूर दुःख्यादना अङ्गूर काते कीर काते हलवा हैं, विविध चीते ऊन्दो दुःख व्यक्ति न जानता इ व्यक्ति को दुःख जातानि य किंचित दुख का जाता है थोड़ा सा दुख का जाता है पूरा जो एक दुख का जाता नहीं माना जाता आपसे और प्रश्न पूछू हीर खाते जब कभी दुख के दर्शन हुए आज भी खाई उम्मीद आती नहीं और कोई सोचतेगा स्वामी से गिर याद चला दी मन चलने लग गया एक व्यक्ति एक चुटके के पूर्व बात सुनाई चुटकला बना लेते कहते थे कि भाई बड़ा सन्यासी का साधन था अपना साधना करता था एक माँ का बेटा इतना बुध खाता था इतना बुद्ध आता था, था। उसको दब लग जाते थे फिर भी नहीं मानता था रो भी रहता था वो दब के बाद में से काज करती नहीं। है महात्मा जी देखो मेरा बेटा इतना दुखाता इतना आता है कि मानता है क्या कर <laughs> भा दिन बाल कुतः उद्वय दिने महोदय दुर्गस कल्पना की सल्पना भगवान् के समने शाय के ये की, भगवान् कानि शिका महाराजी सलिक स्वामी अशोक अशोक किं मुखी रता पी नगरी दु इच्छा उत्तरी मे र भाग दूरं पाणि तो गुड़देसी की दिखाई दिखा को कहाता है ऋषियों में योगियों में सांसारिक को मानता है गुण में जो सुख रहता है शीर में जो सुख रहता है अल्विमी में जो सुख रहता है उसको योगी को जानते ही सांसारिक व्यक्ति नहीं जानती वर्षे वाज्य सिद्धांत दिया इस बात को समझाने के कि सांसारिक स्तर पर यदि बहुत स्वादिष्ट विविध पदार्थ बनाया हुआ हलवा बना हु त हैर यदि हलवे विष डाल दिया जाए के डालिया हलवेौक व्यक्ति हलवा सम्यतार लौकिक व्यक्ति कर्तव्य व्यक्ति विष सज काता परिणाम बताया जो उस हलने को हलवा करता कहना यानी वो मृत्यु दुख को प्राप्त करता है और जो हलने में विष मिले हुए उसको हलवे को हलवा नहीं जानता वह उसको विष जानता है और विषय नहीं वो मृत्यु दुख को प्राप्त नहीं करता इसकी घटना क्यों आई कि लौकिक व्यक्ति जिस मिले व्यक्त को खाता है वो विविध दुखों को भोगता है और योगी व्यक्ति विश्व मिले वे सुख को नहीं भोगता वो मृत्यु वाली दुखों प्राप्त नहीं होता से न्याय रहेगा ईश्वर से भी पतंजी महाराज का जो उत्तराध पढ़ते हैं आप उस प्रसंग में निधि ने एक बात का विवेचन किया याद किया व्याख्यान किया एक प्रकरण सजा आज प्रवेश है संसार में हरिद्या अस्मिता राग है अभिनिवेशन इन पांच प्रकार के दुखों से प्रत्येक प्राणी पीड़ित है चुकि व्यक्ति नहीं सकता जब जो सुखे स्वरूप अथवा इसको यो के सुख दुख आदि चीजो समता हा ईश्वर जाने प्रसङ्गे कलेश मूल कर्म आश्रय दृष्ट कलेश मूल कर्म आशय कलेश ए आदि है मूल हि कर्म समुदाय का शुभकर्मा आदि जन्म देवा ह अदृष्ट जन्म दे वा जाने ये विषि कर्म काफले ये न मि मिलता जो कुछ मान्यता लोगों की हमारे सामने आती है एक बार उनकी मान्यता यह आती है कि इस जन्म में किए हुए का किसी का फल नहीं मिलता केवल अगले मिलता है वह वैरिक धर्म के अनुसार नहीं माने नहीं माना जा सकता दृष्टि जन्मदे दिन जन्म में फल देने वाला ए दृष्टि जन्मदे दिन अगले जन्म में फल सबकी मूल्य सदीपा को जाति आयु होगा तभी मुझे जब तक अविद्यावनी रहेगी व्यक्ति के उस अविद्या के आधार पर जो कर्म होंगे तद भी बात है उस कर्म का फल जाति जन्म होगा आयु जीवन काल होगा और शुभ भोग तद्यू मूल्य तद विभाग जाति आयु होगा फिर इसी ने कहा ते अल्लाह परितापला भेजा जीपन से आ रहा है, के का मतलब है जाति जन्म आयु जीवन काल और सुख यदि हमने पूर्ण किए हैं तो जन्म जीवन का काल और सुख को अच्छे मिलेंगे क्या समझ में आया कर्म यदि हमने दुष्ट कर्म किए तो जाति आयु को अच्छे मिलेंगे अच्छे माता पिता के घर जन्म मिलेगा अच्छा शरीर मिलेगा यदि दुष्ट कर्म कहे तो गधा पूरा जन्म पूरा उसका जीवन भी बुरा और सुख आदि भी उसके लिए अनिश्चय सुखदायी भोग उपस्थित रहे इस बात के कहे के प्रचार ऋषि ने विचार किया कि मैंने ये कहा है शुभ कर्म करने से जातियायी भोग अच्छे मिलते और अशुभ कर्म करने से कुछ जातियायी भोग कुछ राय फिर इसीलिए चेतावनी दी ध्यान से सुनो कितने शुभ कर्म करो इतना ऊचा जन्म ले लो राजा महाराजा बान्तु स्थिति परिणाम दुःख पा दुख संस्कार दुख गुरु विरोध दुःख इ की भी पी जन्म ले लो आ काष्ठपतालें पन्तु यकार दुःख भोगना पि कोपि व्यक्ति स इतना ही विद्वान इतना ही इलाका महाराजा क्यों नी ने कहा क्या प्रकार का दुख भोगना ही पड़ेगा क्यों काल है याद रखना संसार का कोई भी सुप्र सामने था है न होगा इसमें त्याग प्रकार का दुख नीति रखना कोई वज्ञ भी दूर नहीं कर सकता काल की ध्यान दो क्यों नहीं कर सकता नहीं कर देश न्यायकारि न्याय काला सुख गुण सत्त्व गुण रज मोह आदि है, तीन से बनती है, केरी तीन बनती है, अलवागे से बनता है और लड्डू भी तीन से बनते हैं जहां सुख मिलेगा वहां लल्न है जरूर तो सुख का जब सुख पकड़ने लगेंगे तो पदार्थ लगें तीन तीन से बने हैं तो केवल सुख आपको कहीं भी नहीं, नहीं मिलेगा कितना ही सुख रहा और तीन की इस समय नहीं कर परिणाम अदूर देखे देखे करने शब्दा जाप्त दुःख उतरता परिणा उलता भोगरीव इच्छा होती है, है। जैसा भोगा जाता इच्छा बी जाती है, बाती सुख बताया समयी आर्ये उ बता मनु महाराजने मू काम कामाना भोगे सा भोगों के भोगने के व्यक्ति की कृष्णा वास्तक नहीं होती अभी सब कृष्ण वर्ष देव अभी के डालने से घी के डालने से ईंधन के डालने से जिन्हें अभी बढ़ दिखाती है भोज करने वाले चीजों की इच्छा और बढ़ती जाती है कोई व्यक्ति अपने घर में आगे ले पर गलत करते उसके भरे हो भी की और सोचेंगे पानी के भरे और उठाने के डालने में राह ऐसे होता आपको नहीं देखती है बात जी जनती है की तैयारी करो चलो इसी बात है यही बात करते हैं ठूराम भक्ति का पारती है एक बात को सुन जाएराम भक्त ऐसा होती मारिया दुकानदार नहीं है वही खाता परातक आइए ऐसे सुंदर सुंदर सफेद कपड़े देते होते वही खाता था <स्थिश्टरा> <स्थिश्टरा> <जीखे। स्थिछ गए drives> <स्थुणतः> ने बताते कुछ अपना भजन वजन करते थे ओम पूर्णते थे राम होते थे बताइए अपना करते थे पूरा और बताया गया कि यह उम्र पहले होती है और झाड़ू और अपना कूड़ा और अपना सलाह देकर कट्टी कट्टी कट्टी करती थी वो आई भी गली थी और छेड़ की ओर से आई तो उसने कहा छेड़ी एक तरफ हो जाओ मोटी सी बात है मेरे गंदे कपड़े झाड़ू दस लाख तो कई गंदे शेर के शुद्ध कपड़े गंदे न हो जाए शेड़ के तरफ जाओ शेठ जी ने सोचा कभी कोई दीख लिया तो वो वो कर पता नहीं करे करा हो कोई जीत ले तो हो जा बताया जाता है उसी दिन घटे बच्चों की बात उस दिन के टीचर सब को छोड़ के जो कि लगे और शिदला मांगे तो माता जी से तो आ गया सम आ गया आ गया तो एक बार बताते हैं नाटक के ला नाटक में अपने स्वामी सर्वदान जी महाराज संध्या जी बने थे ना सर्वदानंद संध्या जी बने थे पूरे पानी आगे समाज मारे तो भगवत भगवे नाटक संध्या जी तेरे प्रातः पञ्च गे होगे के चे चे स्वामीजी महाराजे कपडे सिन्न पोगिरी जङ्गले शौद्धा वै कपडे पहने हे लोगो न महाराजी नाटके समीपे सिन्न सिता माता रम् तब ऐसे करना सीखना है अब ऋषि ने कहा जानो आपकी पूर्ण भविष्य में हो बस याद रखो जिस व्यक्ति का जिला बुद्धि ये काम करती है ये संसार का सुख और सुख साधन विश्व मिले हुए हैं मैं हाथ नहीं लगाऊंगा वो व्यक्ति तुमसे छूट सकता है दूसरा व्यक्ति तुमसे कभी भी दिमाग बनेगा तत्काल तो बनेंगे पर निश्चित रूप से निश्चित है यह कोई असंभव बात नहीं है सब इसी लाखों इसी हुए आज आप उसका वोट हो जाओ उस पर इसमें समय रहेगा जन्म जनरात्र की बात कराए पता नहीं कितने जन्मों से खाते पीते जने आए हैं वो अंदर बैठा हुआ है वो उभरते हैं हम देखते हैं हम रोकते हैं उन पर जोश मारते हैं भ्रष्टाचार करते हैं ध्यान दिलाते हैं संस्कार को पकड़ते हैं संस्कार को उखाड़ के देखते हैं उसको जला हैं, तब उन्हें ते दा कि बाय तद् इच्छा लौकिक दिखा व्यतिश ये, दे। ये मे मिलि है बहु मुकि क्योकि हे जब भी कोई ऐसी बात आए जो जैन कहता है हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि हमें अब ध्यान दो हमारा प्रकरण कहा चल रहा है कि दुख का स्वरूप जो है उसको पूर्ण रूपे में जानना हमारा लक्ष्य है और पूर्ण रूपे में जानने के पश्चात हम तुमसे छूट सकते हैं यदि पूर्ण रूपे की दुख को नहीं जानते तो तुमसे नहीं छूट सकते इसलिए इसको हम छोड़ सकते हैं और याद रखना संसार के सुख जितने भी हैं उनमें ये चार प्रकार का दुख मिश्रित है और घरि की भी है जब किसी भी किसी देखते देखते व्यक्ति ये संस्कार कमजोर हो जाते हैं और जब धीरे धीरे वो दर्द भी भाव को प्राप्त हो जाते हैं और एक और इसके मारने की पद्धति है परमात्मा का आनंद जितने मिल जाता है तो इस को मारने के व्यक्ति बहुत प्रबल हो जाती है जब तक ईश्वर काम नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती मार मान करना पड़ता है उस अवस्था में इसके दोषों को देखते देखते इसे छोड़ने की इच्छा होती है और दो दीदी दिखाई दे तो छोड़ने की इच्छा नहीं होती ऐसी स्थिति बनी रहेगी और धीरे धीरे व्यक्तिश्वर स्थिति में आता है दुखों को देखते देखते देखते और इनकी कृष्णा इनकी इच्छा तो अत्यंत कले युक्त है इसलिए मैं इन चीजों की इच्छा नहीं करूंगा परंतु इतने से काम नहीं चल पाता बहुत कुछ ऊंची स्थिति में भी उन्हें अपनी संस्कारों को भरने की स्थिति कभी आती यदि ईश्वर का आनंद मिलने लग तो उसके साथ तो इसके भीतने में जाने की वृत्ति को अत्यंत सफलता मिलती है इसलिए ईश्वर परिधान को बहुत बड़ा साधन स्वीकार किया जाता अखण्डे और बा महत्त्वपूर्ण है कि उसे ईश्वर को जानता हुआ जान मृत्यु पाठर उपाय अदर अनन्तरका पाठ की दूसी दोराया ो आत्मा है धीर है अजर है युवा जानी तदा ज मन्त्र के बाल सुनते हैं बड़ा है बा आनन्दो पता मन्त्रमानन्दतानदता <laughs> अजर अग्रो अहं प्रारना भाषा बोरे विषय क्रति दुःख को वस्तु तत्त्व प्रकार विषय मेभ्रति सुख और एक ईश्वर का सुख सुख दोनो ऋषि के प्रयोगि रूपे है लौकिक सुख को ऋषि सुख भी कहते हैं और उसको हैर आनन्दी कहते हैं और के हैरमात्मानन्द को ऋषि सुख भी कहते हैर आनन्दी कहते है ऐसी धारणा नहीं है ऋषियों की जिसे आजकल तक कई लोग ऐसा मान भी करते हैं कि सुख केवल लौकिक को ही कहते हैं आनंद केवल ईश्वर वाले सुख को ही कहते हैं ऐसे ऋषि नहीं मानते तो आगे जा लौकिक सुख को ऋषि सुख भी कहते हैं और लौकिक सुख को ऋषि आनंद भी कहते ईश्वर आनन्द को ऋषि सुखमी कहते हैं और आनन्दी कहते कोई कोल् नहीं सुख क्षणीके और उसमें प्रकार मिश्रित ईश्वर का सुख न कि प्रकार मिस्त्री प्रकारा इ मिलना चे य लौखिक सुख जैी स्थिति है वैसी ईश्वर कुख हैा नोन का प्रयोग दोन के लिए होता उस सुख में और ईश्वर के सुख में अंत है सुख दोनों आनंद भी दोनों पर उन अंत है लौकिक सुख क्षण है ईश्वर का सुखने लौकिक सुख दुख से युक्त है और ईश्वर का सुख है उसमें सुख मिश्रय नहीं जब नहीं मिशन सोच सोच तो जब जनता कि रबुद्धि हते और लक्कर बुद्धि हते और पेरबुद्धि स्टा को से पेरबुद्धि कदा चि को लक्क्करबुद्धि काष्ठबुद्धि को निर बडरबुद्धि कौन आवासीयकाले एक प्रकरण ऐसा सुनाया किसी बात को लेते हुए ये कल्पना करते हैं कि मां अपने पुत्र को कहती है पुत्र इस सही की रक्षा करना कौन से रक्षा करना कौन सही की कौन से रक्षा करना मां ने बताया और कहता ठीक है इतनी देर में भूल गया तो वो आगे नहीं खा ये कौन सा व्यक्ति है जितना छित्र करो उतना हाई कौन रकड़प कौन कौन है क्या और दूसरा कुत्रे को कहा बेटा कि इसकी रक्षा करना गौरी से रक्षा करना उसने अपना जैसा मां सुनाया था कि गौर आया भगा दिया फिर आया फिर आता आया भगाता ही गया आई दिल्ली कुत्ता सही खा गया उसने कहा मां ने कहा कि गौरी से रक्षा करना दूसरे विषय और कई लोग खा गया एक कौन सा व्यक्ति है जितना क्षेत्र किया उतना ही गया तीसरे पुस्त हटाया बिल्ली हा हा किं है बुद्धि काम बाल आ रब बुद्धिवाला बस्मि लक्कर बुद्धिवाला टमाके का दिया बि व्यक्ति कार्यकर्ता दरवाजे कार्टा लिया असला उ दरवाजे कामो जाको ने ने का जगा यदिका मसलमावादी lo que se usa principalmente I'm just not here Amen. <laughs> की की में में के है है है को मे नागल्पना